गीता तत्वचितन सत्तरह प्रवचन लभंते ब्रह्म गीता अध्याय पांच श्लोक बीस से उनतीस न प्रहिष्येत प्रिय प्राप्य नोजेद प्राप्य चाप्रिय स्थिरबुद्धिरसमूो ब्रह्मणि स्थित ब्रह्म में अवस्थित निश्चल बुद्धिवाला रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष न तो प्रियको पाकर हर्षित हो और न अ्रियको पाकर उद्विग्न दो सौ छियालीस के तीन प्रकार के अर्थ पिछले श्लोक में ऐसे पुरुषों को ब्रह्म में स्थित कहा गया जिनका मन सामने में स्थित है 18वें श्लोक में यह बतलाया गया कि ऐसे पुरुषों की दृष्टि कैसी होती है अब यहाँ पर यह बतला रहे हैं कि इनका वर्तन व्यवहार किस प्रकार का होता है वैसे प्रस्तुत श्लोक में जो वाक्य विन्यास है वह आदेशात्मक है कि ऐसा ब्रह्मवेत्ता वेदता प्रिय को पाकर हर्षित न हो और न अप्रिय को प्राप्त कर उद्वेग का ही अनुभव करे। इसी यह ध्वनित होता है कि यह साधक के लिए दिशा दर्शन है श्लोक का ऐसा भाव लेने पर उसका अर्थ यह होगा कि जो व्यक्ति ब्रह्म में अवस्थित होना चाहता है स्थिर बुद्धि होना तथा तो मोह और संशय से रहित ब्रह्मवेत्ता होना चाहता है उसे ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे वह प्री को पाकर हर्षित और अप्रिय को पाकर उद्वेलित न हो यह भी साधना की एक पद्धति है वस्तुओं के प्रति व्यक्ति के प्रति साक्षी भाव लाने का एक प्रकार है साधक के लिए वस्तु भी प्रिय अप्रिय हो सकती है और व्यक्ति भी जैसे हम अपनी प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होते हैं वैसे ही है अपने प्रिय व्यक्ति को देखकर भी हमारा हर्षित होना स्वाभाविक ही है हम पहले भी कह चुके हैं कि हर्ष और उद्वेग दोनों ही हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं दोनों ही मन के लिए चंचलता के कारण हैं इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बुद्धि की स्थिरता चाहते हैं उन्हें हर्ष और उद्वेग दोनों के प्रति असंगता का अभ्यास करना होगा यह ज्ञानात्मक साधना है प्रस्तुत श्लोक का अन्वय एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है यह प्रिय प्राप्य न प्रहिष्य उद्विगे सह स्थिर बुद्धि ही असंभूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है अर्थात जो प्रिय को पाकर हर्षित न हो और अप्रिय को पाकर उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि है अतः मोह संशय से रहित है और इसीलिए ब्रह्मवेत्ता भी है तथा ऐसे ही व्यक्ति को ब्रह्म में स्थित कहा जाता है अब यहाँ पर हर्ष या उद्वेग का न होना कोई आदेशात्मक नहीं है क्योंकि आदेश देकर किसी को ब्रह्मज्ञ नहीं बनाया जा सकता वह तो लक्षणात्मक है ऐसे पुरुष में दिखाई देने वाला लक्षण को प्रदर्शित करता है स्थिर बुद्धि कौन है वह जो प्रिय या अप्रिय को पाकर हर्षित या उद्विग्न नहीं होता ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष को ही सही अर्थों में मोह संशय से रहित कहा जा सकता है क्योंकि मोह संशय अस्थिरता को जन्म देते हैं जो व्यक्ति मोह संशय से ऊपर उठ गया वही ब्रह्मवेत्ता हो सकता है और ऐसा ब्रह्म व्यक्ति ही ब्रह्म में स्थित कहा जा सकता है इस श्लोक को समझने का एक तीसरा प्रकार भी है। स्थिर बुद्धि, और इन चारों शब्दों को एक ही अर्थ में लिया जा सकता है जो स्थिर बुद्धि है वही असम है फिर वही ब्रह्मविद है तथा वही ब्रह्मणी स्थित है और ऐसा होने की साधना है प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में साक्षी भाव दूसरे अध्याय के छप्पनवे श्लोक में भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हुए लगभग यही बात कही गई है अंतर इतना है कि वहाँ सुख और दुख शब्दों का प्रयोग हुआ है जबकि यहाँ पर प्रिय और अप्रिय शब्दों का वहाँ पर सुख के प्रति स्प्रिया का अभाव कहा है यहाँ पर प्रिय की प्राप्ति पर हर्ष का अभाव वहाँ पर बात कार्य की फल की दृष्टि से कही गई है और यहाँ पर कारण की दृष्टि से क्योंकि प्रिय की प्राप्ति ही सुख का कारण होती है और अप्रिय की प्राप्ति दुख का